पूर्णमित पूर्णम दश्यते गुणश पूर्णमाद पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शांति शांति शंकर शंकरचार्यव सूत्रभाष्यंदे भगवेद विभागिने व्योम व्यादेहाय दक्षिणाए नम विनियोग विधि के द्वारा अंग अंगी यह निर्णय होता है तो इसमें कर्म दो प्रकार के आज तो चलेगा पाठ एक सौ बारह पृष्ठा में निपत्य उपकारक और आराध्य उपकारक सन्निपत्य उपकारक गुण कर्म होते हैं आराध्य उपकारक प्रधान कर्म होते हैं कागज सनिपत्य उपकारक जैसे प्रोक्षण अवहन इत्यादि आराध्य उपकारक जैसे प्रयाज आदि तभी आगे उसके ऊपर कहते हैं सनिपत्य उपकार विशेष कहते हैं कर्मांग द्रव्यादि उद्देश्य नदीमान कर्म सन्नीपत्य कर्मांग कर्मा कर्म का अंग कर्म का अंग जो द्रव्य आदि आदि के देवता द्रव्य देवता को उद्देश्य करके जो कर्म विधान किया जाता है अर्थात उनका संस्कार इत्यादि के लिए उसको कहा जाएगा सन्नीपत्य उपकारक उसको गुणकर्म कहा जाता है यथा अवघात प्रोक्षण अवघात ब्रीहीन अवहंती प्रोक्षण ब्रीहीन प्रोक्ष्य प्रोक्ष ये जो सन्नीपत्य कर्म होता है ये दृष्टार्थम अदृष्टा और च कुछ दृष्ट के लिए होता है कुछ अदृष्ट के लिए होता है और कुछ कर्म है कि दृष्ट अदृष्ट दोनों के ध्वन दोन होता है अभी उसका उदाहरण देते हैं तृष्टा अवघातादी अवघात करने से तुषिमोख होता है वो दिखता है साक्ष्य अदृष्टार्थम प्रोक्षण आदि प्रोक्षण उसमें कोई दृष्टार्थ तो दिखता नहीं तो इसलिए वो अदृष्ट प्रोक्षण गृह के ऊपर थोड़ा ये जलसेचन मात्र करना उससे कुछ दृष्टार्थ तो प्रत्यक्ष नहीं होता है इसलिए वो अदृष्टार्थम और पशु पूर्वास आदि पशु और पूर्वडास ये दोनों मतलब पशुवे और पुरोटास ये में दृष्ट अर्थ भी है अदृष्ट अर्थ भी है दिखाते हैं तद तो ही द्रव्य त्याग अंशन एवं अदृष्टम अभी द्रव्य त्याग कर दिया उससे क्या हुआ पशु अर्पण कर दिया देवता को कुछ पुरोटास अर्पण कर दिया उससे क्या हुआ तो पता नहीं चला क्या हुआ तो दे दिया किंतु देवता उद्देश्य न देवता स्मरण दृष्टम करोती देवता का स्मरण करता है ये तो साक्षात होता है देवता का स्मरण किया उसका मन में कुछ हुआ वो तो साक्षात्तु द्रव्य त्याग कर दिया उसमें तो साक्षात उसको दिखाने इसलिए यह जो द्रव्य त्याग करना इसमें दृष्ट और दृष्ट दोनों प्रकार के इसमें द्रव्य त्याग करने का समय जो मंत्र इत्यादि होते है वो दृष्टार्थ टीका में सन्नीपत उपकार लक्षण आह अंगानी साक्षात पर अंग साक्षात अथवा परम्परा सेग शरीर निष्पाद्य तो साधन से ये साधन का ये फल विधान किया गया तो वो साधन हो गया विहित तो फल साधन वो साधन कौन है याग तो वि तो फल में बहुव्रीही साधन के साथ कर्म धारे फिर आगे याग के साथ कर्म धारे आगे तस्य शरीर अर्थात याग का शरीर निष्पाद्य तद द्वारा अभी वो कर्म सनिपत्य उपकार का कर्म याग का स्वरूप का निष्पादन करेंगे जैसे अवहन किया तो याग का स्वरूप निष्पादन अवहन नहीं करेगा तो पूर्वास नहीं बन पाएगा याग ही नहीं हो पाएगा तो याग का स्वरूप निष्पादन करके तद द्वारा तद उत्पत्ति अपूर्व उपयोगिनी अभी याग से जो अपूर्व होना है अभी यह जो सनिपत्य उपकार कर्म हुआ वो याग का अपूर्व को बनाया बनायास को अवहन किया मतलब गृह को अवर्णन किया आगे पूर्वडास बनाया पूर्वडास से याग संपन्न हुआ याग करने से अपूर्व बना तो ये जो अवहन हुआ ये यागजन्य अपूर्व का जनक हुआ परंपरा यह हो याग का शरीर को निष्पादन करके अपूर्व के लिए उपयोगी हो गया तद उत्पत्ति अपूर्व उपयोगिनी तद तद अर्थात याग याग से जो अपूर्व होगा उसको उत्पत्ति अपूर्व कहेंगे तो याग उत्पत्ति अपूर्व उपयोगिनी तानी निपत्य इति फलित उसको सन्नीपत्य उपकार कहा जाएगा समीपे निपत्य उपकरोति याग होने का समय में वो आकर के उपकार करेगा अब हन इत्यादि अच्छा मूल में प्रथम पंक्ति में कहा गया कर्मांग द्रव्य आदि उद्देश्य तो द्रव्य आदि उद्देश्य आदि द्रव्यादि इत्यादि न देवता आदि देवता का संस्कार क्रिया क्रियारूपत्व सर्वेश कर्मणाम सभी कर्म जो क्रिया क्रियारूप होते हैं गुणकर्म तो अवघातादीना कर्म हो गए अवघातादी गुणकर्म सन्निपत्य उपकारक क्रिया होने का समय में जो होंगे कर प्रधानकर्म तो प्रयाजादीना वो दूर में रह करके आराध्य उपकारक होंगे <clears throat> सनिपत्य उपकारकत्व अवघातादीना तुम प्रयाजादीना च लक्षणमिति समुदाय तात्पर्य तो गुणकर्म सन्नीपतकार प्रधानकर्म आरादुपकारक प्रयाजादि ये विभाग हो गया दूर में रे करके उपकार करेंगे अच्छा आगे टीका और थोड़ा देखेंगे तत्र उदाहरण आह यथा अवघात इत्यादि सीपत्य उपकार पुनरपेमी ठिविध सऊपकार तीन प्रकार की दृष्ट दिरिष्टा, अदृष्ट दिरिष्टा, दृष्ट अवघाता देष विमोदृष्टुषिमुख किया तो दृष्ट यागस्व तुत्पत्ति अपूर्व हेतुवाद संभव तस् दृष्टा याग का स्वरूप निष्पादन करके याग से जो अपूर्व होता है उत्पत्ति अपूर्व उसके लिए हेतु बन गया यह अवघात इसलिए दृष्टार्थम हो गया और अदृष्टार्थम प्रोक्षणादेर अदृष्टार्थम य प्रोक्षणादेर वृहिगत संस्कार रूप अतिशय अदृष्ट द्वारा प्रधान याग उत्पत्ति अपूर्व हेतुत्वाद संभवती केवल अदृष्टार्थत्व प्रोक्षण रोक्षण आदि ब्रीहिगत संस्कार रूप अतिशय में कुछ संस्कार कर दिया ये संस्कार अतिशय हुआ यह अतिशय तो कुछ हमको दिखा नहीं कहते हैं अदृष्ट द्वारा रोक्षण करने से अदृष्ट होगा तो प्रधान याग का उत्पत्ति अपूर्व का हेतु हुआ ये अदृष्ट अगर ये अदृष्ट नहीं बनेगा तो प्रधान याग से जो उत्पत्ति अपूर्व होना है वो विकल हो जाएगा तो उत्पत्ति अपूर्व हेतुत्व हेतुत्वात् सम्भवती केवल अदृष्टार्थम ये प्रोक्षण कोई साक्ष्यात कुछ नहीं बनाएगा जो याग का उत्पत्ति अदृष्ट होगा उसमें यह हेतु बनेगा ये भी अदृष्ट ही बनाएगा क्यों कहते हैं प्रोक्षण अंतरेण अभी याग स्वरूप अनुपपत्ति अभाव प्रोक्षण नहीं करेगा तो भी याग तो हो जाएगा तो प्रोक्षण अंतरेण बिना याग यागस्वरूप अनुपत्ति अभाव इसलिए दृष्ट उपकार असंभवात यहाँ कोई दृष्ट उपकार नहीं हो रहा आगे दृष्ट दृष्ट उभार्थम दृष्ट भी करता है अदृष्ट भी करता है पशुपुर आदि पशुपुर आदि इत्यादि न संग्रह याग उसमें कुछ दृष्ट भी होता है कुछ अदृष्ट भी होता है तद ही पुरोटास पुरो आदि मूल में दे दिया तद्धि द्रव्य त्याग अंश न अदृष्ट अद्रिस्टन। अदृष्टम याग उत्पत्ति अपूर्व द्वारा फलापूर्व अदृष्ट क्या करता है याग का उत्पत्ति अपूर्व होकर के आगे फलापूर्वक फलापूर्व परम प्रत्येक याग से उत्पत्ति अपूर्व आएगा आगे फलापूर्व पूर्व तो इस अंश में अदृष्ट और देवता स्मरण किया कुछ और बाकी कुछ किया मतलब कर्म करने का समय में कुछ दान इत्यादि है तो वो दूसरों को दान दिया यह दृष्ट होगा फलापूर्वक अलग फलापूर्व जो कि अंतिम में रह करके फल देगा उत्पत्ति अपूर्व प्रत्येक कर्म का उत्पत्ति अपूर्व आएंगे सब मिल करके फलापूर्वक होगा जैसे दर्श पूर्ण मास में छह याग का छपत्ति अपूर्व आएगा आगे प्रयाज अनुयाज का आराध उपकार आएंगे आकर के मिल करके उस तो फलापुर्वो फलापुर्वो फला दे द्रिष्टा द्रिष्टा। उसको फलापूर्वक बनाएंगे फलापूर्वक जो कि अंतिम देगा वही पशुपुरोटा सा दृष्टा दृष्ट उसको टीका भी नहीं लेगा ऊपर मिल दिया अंतिम पंक्ति है तद ही द्रव्य त्याग अंश नदृष्टम और देवता उद्देश्य न देवता स्मरणम दृष्टम टीका में उसको नहीं लिखा दिया देवता स्मरण अंश में यह दृष्ट है साक्षात ये हिंदी में देखिए दक्षिण पार्श्व में नीचे से एक दो तीन चार यह स्मरण की अनुभूति ना, नीचे से एक दो तीन चार नीचे से हिंदी में नीचे से यह देव स्मरण की अनुभूति सार्वजनिक है देवताओं का स्मरण किया मनो थोड़ा प्रसन्न हो, तो ये कह दृष्ट फल हुआ और जो द्रव्य त्याग कर दिए देवता के लिए यह दृष्ट हुआ ये हो गया सन्नीपत उपकार तीन प्रकार के दृष्ट अदृष्ट दृष्टादृष्ट आगे आराध कहते हैं आराध जो सन्निपत्य उपकार हुए वो प्रधान कर्म का स्वरूप निष्पादन करते हैं आराध ये प्रधान कर्म का स्वरूप निष्पादन नहीं करेंगे दर्श पूर्णमा अपने रास्ते में हो जाएगा प्रयाज तो अन्यत्र होगा इसलिए प्रयाज जो आराध उपकार को होता है वो प्रधान कर्म का स्वरूप निष्पादक नहीं है नहीं होने पर भी प्रधान कर्म जो फल देना है उसमें ही सहकार्य बनेगा तो प्रयाज इत्यादि होते हैं ये ये कर्म मुख्य कर्म होने का समय में ये होंगे क्योंकि मुख्य कर्मों में जो लगेंगे सब द्रव्य देवता इत्यादि दे, उनका ये संस्कार करवाएंगे मुख्य कर्मों में जो जो रहते हैं वो सनिपत्य उपकारता है जो मुख्य कर्मों होने का समय में नहीं है अन्यत्र मतलब उसे अन्य समय में होते हैं किंतु फल देने का समय में मिलकर के देंगे उनको आराध आराधता दूरत दूर से उपकारता द्रव्याद्य आगे एक सौ चौदह पृष्ठा में द्रव्यादनुद्देश्य द्रव्याद्यनुद्देश्य केवलम विधीयम कर्म आराध्यपकार द्रव्यादि का उद्देश्य नहीं करके केवल विधियमान कर्म अर्थात तो मुख्य कर्म में व्यवहार होने वाले द्रव्यादि का संस्कार इत्यादि करना नहीं है किंतु तो केवल विधियमान कर्म उसको आराध्य उपकार का कहा जाता कोई संस्कार इत्यादि नहीं करते किसका इनको प्रधान कर्म भी कहा जाता है विधान विधान किया किया जा रहा है। इसको का किया जा रहा है तो रहा है, है कर्मणि इसको कहा जो कर्म वो आराध उपकार प्रयाज आदि जैसे आराध उपकार सब आराध उपकार कर... कैसे उपकार करते हैं कहते हैं परम अपूर्व उत्पत्त एवं उपयुज्य परम अपूर्व फलापूर्व फलापूर्व का उत्पत्ति में ही यह आराध उपकारक अपना अंशदान करेंगे ये किसी प्रकार के संस्कार नहीं करेंगे सन्नीपत्य उपकार द्रव्य देवता संस्कार द्वारा याग स्वरूप अपि उपयुज्यते जो सन्निपति उपकारक हुआ वो याग का स्वरूपों को भी निष्पादन करेगा परमाअपूर्व तो बनाएगा ही क्योंकि उत्पत्ति अपूर्व में अंशदान कर दिया ये सन्निपति उपकारक उत्पत्ति अपूर्व परमापूर्व बनाएंगे तो इसलिए सन्निपति उपकारक द्रव्य देवता इत्यादि संस्कार करके याग स्वरूपों में भी उपयोग होते हैं अर्थात परमापूर्व को तो बनाते हैं याग का स्वरूपों को भी निष्पन्न करते हैं इदमे च आश्रयी कर्म इत यही जो सनिपत्य उपकार का कर्म हो गये इनको आश्रयी कर्म कह कर दिया गया क्योंकि आश्रय द्रव्य देवता इत्यादि को आश्रय करके ये कर्म हो रहे द्रव्य देवता इत्यादि मुख्य कर्म होने का समय में इसलिए इनको आश्रयी कर्म भी कह कर दिया गया सनिपत्य कर्म तद तो तो निरूपित संक्षेपत् विनियोग विधि उत्पत्ति उत्पत्ति विधि विधि विधि विधि विधि विधि विधि आगे आया था तो प्रधान प्रधान संबंध द्रव्य देवता कर्म का स्वरूप मात्र बोधन करवाया ये हो गया विनियोग विधि पूरा हो आराध का आराध अर्थात दूर, दूर। आराध उपकार का दृष्टांत होता है प्रयाज आदि प्रयाज अनुयाज ये सब आराध उपकार ये मुख्य कर्मों के साथ उनका संबंध नहीं है मतलब तो संबंध नहीं अर्थात मुख्य कर्म का ये कोई सीधा उपकार नहीं करेंगे ये अन्य समय में हो करके मुख्य कर्मों का जो अपूर्व है उत्पत्ति अपूर्व उसके साथ मिलकर के परमापूर्वक बनाएंगे इसमें दृष्टांत हो गया प्रयास है यह मित्रों टीका देखेंगे अपूर्व जनकानि आरादुपकार लक्षण आह आत्मसमेत अपूर्वजनका पूर्वं, क्योंकि कर्म किए कर्म करने से जो अपूर्व होगा वो अपूर्व नया एक लोग कहेंगे समवायिक संबंध से मीमांस के लोग कहेंगे ये, ये तादत में संबंध से आत्मा में रहेगा आत्मा समवेद अपूर्व उसका जनक ये हो गया आराध आत्मा आत्मसमवे अपूर्व अर्थात जो परमापूर्वक फलापूर्व वो फलापूर्व का जनक ये हो गया आराध्य उपकार आत्म समवेत तो अपूर्व हो गया फलापूर्व वो रहेगा आत्मा में रहेगा अंतिम में फल देने के लिए स्वर्ग देने के लिए उसका जनक हो गया आराध उपकार दस पूर्णमा से छह कर्म हुए छह उत्पत्ति अपूर्व हुआ प्रयाज हुआ उसका अपूर्व हुआ जो प्रयाज का अपूर्व अभी दर्शपूर्ण मास उत्पत्ति अपूर्व के साथ मिल करके परमापूर्व बनाया वो परमापूर्व आत्मा में रहेगा फल देने के लिए तो ये आत्मा समवेद तो अपूर्व अर्थात तो। हराध्य हाँ। उपकार का प्रयाज नहीं करेगा तो परमापूर्व बनेगा नहीं खाली उत्पत्ति अपूर्व छ हो जाएंगे वो नहीं आएंगे तो ये नहीं हो पाएगा तो भी तो फलापूर्व अर्थात वो बनाएंगे आराध उपकार का होने पर ही फलापूर्व बनेगा तत्र उदाहरणम अह यथा जैसे प्रयाजादि प्रयाजादि आदि इत्यादि ना आज्य भाग अनुयाज परिग्रह आज्य भाग ये एक कर्म है छोटा कर्म है कोई भी कर्म करेंगे आज्य भाग कर्म उसके साथ होगा और अनुयाज ये देवता अनुमंत्रण इत्यादि अ परम अपूर्व उत्पत्त एवं मूल में द्वितीय पंक्ति में कह दिया जो आराध उपकारक होते हैं वो परम अपूर्व का उत्पत्त अर्थात ये द्रव्य, द्रव्य कथा का संस्कार नहीं करवाएंगे इसको कहते हैं अतम उत्पत्त परम, परम अपूर्व उत्पत्त एवं कारण द्रव्य देवतागत संस्कार जनन द्वारा याग स्वरूप उपयोगी तम आराध्यपकार निरस्य यह जो आराध्यपकार होते हैं द्रव्य देवता का संस्कार करके याग का स्वरूप उपयोगी ये नहीं होंगे सन्नीपत उपकारक होंगे याग स्वरूपे अपी तृतीय पंक्ति में दे दिया द्रव्य देवता संस्कार द्वारा जो सन्निपति उपकारक होते हैं याग स्वरूप अपी उपयुज्य थे अर्थात परमापूर्व तो बनाएंगे याग स्वरूप को भी निष्पादन करेंगे इसको टीका में कहते हैं याग स्वरूप इति अपनी न उपकार द्रव्य देवता संस्कार द्वारा याग उत्पत्ति अपूर्वे अपनी उपकारकत्व समुचीयते याग स्वरूपे अपी कह करके जो सनिपत्य उपकारक होते हैं कर्म द्रव्य देवता का संस्कार करेंगे संस्कार करके याग उत्पत्ति में भी तो परमापूर्व को तो बनाएंगे उत्पत्ति अपूर्व में भी उपकार करेंगे अत्र पिष्ट द्वारा पुरोटास निर्वर्तकत्वम तद याग शरीर उत्पत्ति अपूर्वजनक ये जो सनिपतिपकार का दिखाते हैं पर ब्रीह्हादीना पिष्टद्वारा ग्रीहि का पेशण करना है पुरौा स निर्वर्तक याग शरीर उत्पत्ति अपूर्वजनक मैया और वृहि को पूर्व में जो ये अवहन करके उसका तुषण निवारण करेंगे तो उसके द्वारा याग शरीर निर्माण होगा और उसे उत्पत्ति अपूर्व होगा और याज्ञानुवाक्यादे देवता संवता संस्कार द्वारा याग उत्पत्ति अपूर्वाद उपयोगी तम देवताया साक्षात याग शरीर निर्वर्तकत्व तद द्वारा तदुउत्पत्ति अपूर्व च भवति जो याज्ञ अनुवाक अनुवाक्य याज्ञ और अनुवाक्य ये मंत्र विशेष है यज ऐसा कह करके अर्थात ये होता अध्यू को कहेगा यज मतलब आप अभी याग करो कह करके यो उच्चारण करेगा उसको कहा जाएगा याज्ञा आगे होता कहेगा उसको अनुग्रूही अर्थात मैं बोलता हूँ आप अनुपश्चात आप बोलिए तो कहने से उच्चारण करेगा उसके बाद वो जो उच्चारण करेगा उसको कहा जाएगा अनुवाक्या इस प्रकार की मंत्र व्यवहार कभी कभी कर्म करने का समय पंडित कह देते ना आप बोलिए अमुक नामाहम अमु को पुत्रोत्पन्नो हम, हम जो कहता है वह तो अनुग्रही के अंदर अनुवाक्या अनु होती याज्ञ्या अनुवाक्या आदर देवता संस्कार द्वारा देवता का आवाहन करना है उनका स्थापन करना है उनको ये प्रदान करना है क्रोडास इत्यादि ये सब याग उत्पत्ति अपूर्वाद उपयोगित्व याग का उत्पत्ति अपूर्व याग का स्वरूप निष्पादन करते हैं याग उत्पत्ति अपूर्वाद उपयोगित्व पर देवताया अभी देवता का संस्कार किए याज्ञ अनुवाक्य के द्वारा पर देवतायाच साक्षात याग शरीर निर्वर्तकत्व देवता याग का साक्षात शरीर है उसके उद्देश्य करके द्रव्य तय किया जाएगा तद द्वारा तदुत्पत्ति अपूर्व निष्पादक चाहती देवता के द्वारा याग नि उत्पत्ति अपूर्व का निष्पादक याज्ञ अनुवाक्य इत्यादि ये होंगे Chanda... Chama, chanda, आ, याग का शरीर देवता है तो याग का शरीर निर्वर्तन होगा देवता नहीं तो किसके उद्देश्य से द्रव्य त्याग करेंगे तदुत्पत्ति पूर्व निष्पादक चाहती और देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग स्वरूपवात्ग का अर्थ हो क्या देवता का उद्देश्य करके द्रव्य त्याग तो द्रव्य देवता खलु याग स्वरूपमित उपगमांच द्रव्य और देवता ये याग का स्वरूप होते हैं जो अवहनन इत्यादि द्रव्य का संस्कार किया और याज्ञ अनुवाक देवता का संस्कार किया तो द्रव्य देवता का जो संस्कार किए वो सन्निपत्य उपकारक हो याग का स्वरूप भी निष्पादन किए और उसके द्वारा परमापूर्व भी बनाए उत्पत्ति पूर्व भी बनाए परमापूर्वक भी बनाए मूल में तृतीय पंक्ति में कहा इदम एव चाह आश्रय कर्म इति है टीका में उसको कहते हैं इदम एवं दिया है सन्नीपत्य उपकार इसको आश्रय कर्म कह जाएगा न तो आराध उपकार, उपकार कर्म नहीं है आश्रयी द्रव्य देवतादि रूप आश्रय अश्य इति आश्रयी ये जो सन्नीपत्य उपकारक होते हैं द्रव्य देवता का संस्कार करवाएंगे तो द्रव्य देवता ही इस कर्म का आश्रय बने किसको आश्रय करके कर्म होगा इसलिए इसको आश्रय कर्म कहा जाता है अथवा पारिभाषिकी वा आश्रयी कर्म इति संज्ञा आश्रय कर्म ये मीमांसा में परिभाषा है समान इदमे कर्म इति अपि वदंती इसको समवायिक कर्म भी कहते हैं वही उसमें द्रव्य देवता इसका समवाय हो गए मतलब समवायी हो गए उनका आश्रय करके कर्म होता है ऐसे उसका नाम व्यवहार करते हैं शास्त्र में आश्रय कर, कर्म भी कहते हैं किंच सामान्यतः कर्म द्विविधम अर्थकर्म गुणकर्म च आत्मा समवेत अपूर्व जनकम कर्म अर्थकर्मा जो कर्म करने से अपूर्व होगा जो कि आत्मा में रहेगा और अंतिम में उसको फल देगा वो हो गया अर्थकर्मा यथा अग्निहोत्र दर्श प्रयाज अनुयाज ये सब परमापूर्व बनाने वाले हैं तो ये हो गए सब अर्थकर्मा अर्थ अर्थात अर्थ जो फल प्रयोजन उसको सिद्ध करेंगे तस्य आत्मगत फलापूर्व जनकवाद ये सब आत्मा में रहने वाला जो फलापूर्व परमापूर्व उसको उसका जनक है ये हाँ प्रयाज इत्यादि आराध्यपकार को होकर क्या आ रहे हैं और यहाँ जो उत्पत्ति अपूर्व भी हो रहे हैं उत्पत्ति अपूर्व छध्य उपकार का मिल करके परमापूर्व बनाएंगे तो परमापूर्व को जो जो बनाएंगे सब ये आत्मसमवेत अपूर्व का ये जनक होगा उनको सब इसका अर्थ करना कहेंगे अर्थ अर्थात प्रयोजन सिद्ध वही करेंगे अच्छा ये तो हाँ को बनाने वाले जो होंगे जो कर्मों से फलापूर्वक बनेगा उनको सब अर्थकर्म कहेंगे क्योंकि वही प्रयोजन सिद्ध करेंगे तो फलापूर्व बनाने वाले जो होंगे बनाने वाले लोगों को अर्थकर्म कहा जाएगा हाँ फलापूर्वक जो बनाएंगे उनको अर्थकर्म कहा जाए सन्निपत्य नहीं सन्नीपत्य सीधा नहीं बना रहे हैं उसको सन्निपत्य वो परम्परा होगा तो इसलिए यहाँ दो भाग कर दिया अर्थकर्म और गुणकर्म कह दिया ये जो गुणकर्म उसी को पहले गुणकर्म और प्रधान कर्म कहकर गुणकर्म में सनिपति उपकारों को कहा था प्रधान कर्म में आराध इत्यादि को, कह था। यहां को कहा था यहाँ जिसको आराध इत्यादि को प्रधान कहता था इन्हीं को यहाँ अर्थकर्म कह दिया गुणकर्म तो गुणकर्म द्रव्य देवता इत्यादि का संस्कार करेंगे परम्पर या बनाएंगे और ये लोग साक्षात फलापूर्वक बनाएंगे ये, देने से क्या है? ये जो प्रयाज अनुयाज और दर्श मास इत्यादि हरद उपकार को और दर्श मास में जो छे ये सब सीधा परमापूर्व बनाएंगे और जो अवहनन आज आजीय अनुवास इत्यादि जो पूर्व इत्यादि ये सब कार्य करने के लिए जो है वो सब सन्नीपति उपकार को उनको सब गुणकर्म कहा जाएगा गुणकर्म कहेंगे तो तो कर्म कर्म अर्थ गुण तत्र अपूर्व जनकं कर्मार्थ गुणकर्म तत्मसमेत कर्मार्थ कर्मकर्म नहीं अपूर्व जनकं अर्थ अपूर्वजनक कर्मार्थ कर्मकर्म एक पद नहीं अपूर्व आत्मसमवे कर्म अर्थ त यथा यहाग्होत्र दर्शपूर्णमास प्रयाज अन्याजाकत्मगतफनक द्रव्यादि संस्कारजनक गुणकर्म जिसको सन्नीपतोपकार कहते हैं तदवे सन्नीपतोपकारक उत्तर सन्नीपतोपकार गुणकर्म तदपि ये जो गुणकर्म होता है उपयोग्यम संस्कार उपयुक्त संस्कार गुणकर्म ये सीधा परमा पूर्व नहीं बनाएंगे द्रव्य देवता इत्यादि का संस्कार करेंगे ये जो संस्कार करना ये दो प्रकार के आगे जो पदार्थ कर्म में व्यवहार होगा उसका संस्कार करना है और जो पदार्थ व्यवहार हो गए उनका संस्कार करना है जो पदार्थ व्यवहार हो गए जिधर उधर फेंक देगा ऐसा नहीं है उनको ले करके जो कहते हैं ना जो कूड़ाधार में डालें ये भी उस पदार्थ का संस्कार होगा जो व्यवहार होगा उसका संस्कार करना है व्यवहार हो जाने के बाद लेकर के निर्दिष्ट स्थान पर डालना ये भी संस्कार है इसे दो प्रकार के संस्कार कहते हैं ये दोनों ही सन्नीपतिपकार कर तदपि द्वितीय द्वितीय अर्थात सन्निपति गुणकर्म उपयोग्य मान संस्कार उपयोग्य आगे व्यवहार होगा उसका संस्कारकम और संस्कारुक्त संस्कारकम जो उपयोग उप हो गया उसका संस्कारकम दो प्रकार के तत्र अवघात प्रोक्षणाधिकम अवघात कर रहे हैं प्रोक्षण कर रहे हैं या आगे व्यवहार होगा ना व्यवहार हो गया व्यवहार होगा इसके लिए कहते हैं अवघात अवघात प्रोक्षणाधिकम उपयोक्ष्य मण संस्कार कैसे हा उपयोग्य मान रेट में क्या, क्या गया और यागे कहते हैं नाम उपयोग मानो आगे यो, याग में ब्रीही उपयुक्त होगा व्यवहार होगा उसका प्रोडास बनाएंगे और उपयुक्त संस्कार कहते हैं प्रतिपत्ति कर्म जो उपयोग हो गया उसका संस्कार कर्म को कहते हैं प्रतिपत्ति कर्म जैसे कृष्ण कृष्णभिषाण प्राशन इडा भक्षणादिक उपयुक्त कृष्ण कृष्णभिषाण पुरडासादी संस्कार द्वितीय चातुआल में कृष्ण कृष्णभिषाण का प्राशन प्राशन अर्थात तो प्रकृष्ट आसन असन असुक्षेपणे चतुर्ल अर्थात तो गाड़ा जैसे कहते हैं जो आजकल डस्टबिन हो गया ना पहले से वो गाँव में कैसे खाद डालने के लिए ऐसे तो गाड़ा कर देते थे उसमें लेके कुछ भी डाल दो तो अर्थात ये जो कृष्ण विषाणु कृष्ण विषाणु कर्म करने के समय में शरीर में अगर खुजली हुआ तो हाथ में नहीं करेंगे हाथ में कर्म करता है तो इसलिए वो कृष्ण विषाणु रखेंगे तो विषाणु कहते हैं वो जो छोटा खरगोश जैसा होता है जिसका सब सिंग सिंग होता है तो इसको अंग्रेज में परक्यूफाइन कहते हैं तो एक कभी कभी जंगल जाने के समय उसका कांटा रहता है ना काला सफेद काला सफेद इतना बड़ा बड़ा कांटा होता है तो एकदम अर्थात बोरी सिले करने के लिए लोहा में जैसे बनाते हैं देखें ना क्षेत्र रहता है जितना मोटा होता है उतना मोटा इसका कांटा होता है इतना बड़ा बड़ा होता है प्राणी तो खरगोश जैसा तो उसका शरीर में पूरा ऐसा कांटा रहेगा उसका व्याघ्र भी ये नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका कांटा सब ऐसे सीधा रहेगा और इतना बड़ा बड़ा उसको मुंह में पकड़ेगा अब तो कांटा सब चुभ जाएगा तो वो ला करके उसे रखना है और उससे खुजली करना है कर्म करने का समय कर्म पूरा हो गया इधर उधर डाल लेगा किसके पाँव में चुभ जाएगा उसको लेकर के चात वालों में अर्थात तो वो कूड़ा स्थान पर डालना है ये हो गया उपयुक्तों का संस्कार किया गया चातवालय कृष्ण विषाण से प्राशन एक हो गया चातवाल में कृष्ण कृष्णभिषाण जो कला वो विषाण विषाण था सिंह उसको प्रासन प्राशन फेंकना और कर्म हो गया अभी ईडा ईड़ा अर्थात पुरोटास अभी देने के बाद जो बचा करके रहता है उसको ईडा कहेंगे ईडा का भक्षण करना है तो ये एक प्रकार उपयुक्त हो गया पदार्थ इसका ये संस्कार किया जाता इधर उधर फेंकना नहीं तो हैं ईडा भक्षणादिकम उपयुक्त कृष्ण ये भी संस्कार कर्म है आकिर्ण कर जो उपयुक्त हो गया व्यवहार हो गया अभी इधर उधर पड़ा होकर के आकीर्ण कर फ्री विक्षेपे विक्षेपकारी है वो इधर उधर पड़ा रहेगा विक्षेप करेगा विक्षेपकारी तो आकिर्ण कर अवशिष्यमाण द्रव्यादेर विहित देशे संस्कार विशेष हेतु प्रक्षेप है जो अवशिष्यमाण द्रव्य जो रह गया उसको विहित देश में लेकर के प्रक्षेप करना है वही उनका संस्कार विशेष हो गया इसको कहा जाता है प्रतिपत्ति कर्म ये कहीं कहीं शास्त्र में व्यवहार होता है जैसे ये प्रतिपत्ति कर्म ऐसा ही है उपयोक्ष्यमाण संस्कार भिन्न संस्कार कर्मत्व प्रतिपत्ति कर्मत्व इतनी बदती उपयोगक्ष्यमाण संस्कार आगे व्यवहार होगा उसके लिए जो संस्कार होता है उससे भिन्न जो संस्कार होगा उसी को प्रतिपत्ति कर्म कहेंगे आगे व्यवहार होगा जो पदार्थ हो, उसका संस्कार करने के लिए जो कर्म उससे भिन्न जो संस्कार कर्म अर्थात वो जो पदार्थ व्यवहार हो गया उनका संस्कार कर्मो उसको प्रतिपत्ति कर्मो कहा जाएगा जैसे विद्वत संन्यास ज्ञान हो गया उसके बाद सन्यास कर रहे हैं तो इसको कहेंगे कोई प्रतिपत्ति कर्म <laughs> जो होना है वो हो गया अब इसको कहीं डालो ये जो, जाँगा। जाँगा। जो इसको कहीं डालो तो इसको कहते हैं वो प्रतिपत्ति कर्म अच्छा यहाँ तक ये विनियोग विधि का ये पूरा हो गया अर्थात ये है प्रतिपत्ति कर्म ये भी एक विनियोग विधि का अंश है प्रतिपत्ति कर्म ये द्रव्य के अंग बनेंगे इस कर्म के लिए अर्थात इस द्रव्य को वहाँ डालना है ये सब विनियोग विधि पूरा हुआ विधि चार प्रकार की कहा गया था उत्पत्ति विधि विनियोग विधि प्रयोग अधिकार विधि प्रयोग विधि अभी प्रयोग विधि पहले कहते हैं प्रयोग प्रासुभाव बोधको विधि ही प्रयोग विधि प्रयोग में प्रासुभाव शीघ्र कैसे काम पूरा हो जाएगा जो अभी कर्म हो रहा है वो कर्म शीघ्र होने वाला कैसे शीघ्र होगा उसको जो कहेगा उसको प्रयोग विधि कहेंगे वो विधि मुख्यतः तो क्या करेगा कहेगा तो तो इसके बाद में यह करिए इसके बाद में यह करिए इसके बाद में यह करिए ये इसका अंग है इस प्रकार की यह सब स्पष्ट कह देगा ये इसका अंग है कहते तो भी नहीं हो तो होगा विधि कह दिया कहते हैं कि वो अंग होने से ये अंग इसके बाद ऐसा करना है क्रम कहना ये विधि का कार्य है अगर क्रम पता नहीं चलेगा ठीक से इसके बाद क्या करे इसको लेकर के समय विलम्ब होगा विक्षेप होगा तो इसलिए कहते हैं कि विधि भी होना चाहिए जो कह देगा इस कर्म के बाद इस कर्म इस कर्म के बाद इस कर्म इसको कहते हैं प्रयोग विधि तो वो विधि क्रम कह देगा तो प्रयोग में प्रासुभाव शीघ्र हो जाएगा कर्म पूरा शीघ्र हो जाएगी जाएगा सच अंग वाक्य वाक्यता पन्न प्रधान विधि रेव ये प्रयोग विधि कोई और अन्य विधि नहीं है ये जो उत्पत्ति विधि प्रधान विधि वही ये है खाली अभी क्या हुआ अंग वाक्य के साथ एक वाक्यता हो गया उत्पत्ति विधि प्रधान विधि हुआ अभी उसका कौन अंग होगा विनियोग विधि कह दिया अभी विनियोग विधि के द्वारा यह अंग इस प्रधान विधि का ऐसे निश्चय करके व क्रम से करना है तो ये कोई नया विधि नहीं है उत्पत्ति विधि पता है अंग भी पता है ये दोनों को मिला करके ये कह देगा स अर्थात ये जो प्रयोग विधि अंग वाक्य के साथ एक वाक्यता को प्राप्त करके प्रधान विधि एवं स ही स अर्थात ये जो प्रयोग विधि सांगम प्रधानम प्रमाणा विलंबे प्रमाणाभा अविलंब प्रयोग पर विधत् अंग के साथ प्रधानम अनुष्ठापयन् अंग के साथ प्रधान को अनुष्ठान करवाता हुए ये जो प्रयोग विधि अभी विनियोग विधि से अंग आगे गए अंग के साथ प्रधान को अनुष्ठान करवाएगा तो कैसा अनुष्ठान करेगा कहें प्रमाण प्रमाणाभाव ना ना प्रमाण प्रमाणाभाव विलंब करने में कोई प्रमाण नहीं है इसलिए अविलम्ब अपर पर अविलंब को ही विधान करेगा कह देगा क्रम इसके बाद ये करिए पूर्व तो पक्ष कहेगा अविलंब क्यों आपको चाहिए तब तो अविलंब आपने कह दिया कि विलम्बे प्रमाणा भाव तो अविलम्ब में भी कोई तो प्रमाण नहीं है तो विलम्ब में प्रमाण अभाव होने से आप अविलंब करेंगे तो अविलंब में भी प्रमाण नहीं होने से आप विलम्ब भी करना चाहिए तो पूर्व पक्ष कहता है न चल तथ अविलंबे अभी प्रमाण तो सिद्धांत कहता हैं कि विलम्ब ही अंग प्रधान विधि एक बाक्यता अवगत तत्साहित्य अनुपति है विलम्ब अगर करेंगे अंग प्रधान विधि एक वाक्यता से अवगत तो हुआ तत्साहित्य तो तत्थात यो हो अंग प्रधान यो साहित्य और नहीं बनेगा अंग के साथ प्रधान कर्म होना चाहिए अगर प्रधान के साथ अंगों को मिलाकर नहीं करेंगे वो दोनों का साहित्य नहीं रहेगा साहित्य सह सह साथ होना तो फिर यह इसका अंग ऐसे वो नहीं बनेगा विनियोग विधि जो कह दिया ये इसका अंग है अंग है तो उसका साथ में होना चाहिए कहते हैं कि अगर आप विलम्ब करेंगे तो अंग प्रधान विधि जो विनियोग विधि से पता चला वो विनियोग विधि कहेगा कि ये साथ में होना चाहिए तो अभी साहित्य अनुपति अर्थात विधि जो बताया वो व्यर्थ हो गया प्रयोग विधि खाली कहेगा कि इसके बाद ये होगा ना नियोग विधि क्या कह देना ये इसका अंगो होगा ये कह दिया इसका अंगो हुआ तो अंगो हुआ अर्थात कहते हैं साथ में होने से ही तो अंगो होगा ये आकर के कहेगा कि इसके साथ ये होगा उसके बाद ये होगा अर्थात जैसे दोनों में अंगो अंगी हो गए तो ये होने के बाद वो अंगो अंगी हो गए आगे कौन होगा क्योंकि एक कर्मों में मान लीजिए कि रहेंगे, जैसे मान लीजिए कि जो अवघात करना है अभी आपको पूरा दस पुर्णमाश करना है उसमें गोदोहन भी है मतलब अवहन भी है अभी पहले गोदोहन करेंगे ना पहले अवहन करेंगे अवहन करने के बाद दूसरा विमुख करने के बाद अभी आप अवहन करके छोड़ देंगे फिर जाकर के गोदोहन करेंगे अथवा अवहन के बाद उसका करके तूसों का अलग करके उसको खूट करके पीस करके रख करके फिर दोहन करेंगे ये सब कौन कहेगा तो ये सब ये कह देंगे प्रयोग विधि कह देंगे अर्थात अंग अंगी विनियोग विधि निर्णय करने के बाद उनको साथ साथ करना है ये प्रयोग विधि कहेगा और इस अंगी के बाद इस अंगी को करना है और इस अंगी के साथ उसके अंग साथ आएंगे ये भी सब प्रयोग विधि कहेगा आगे और थोड़ा स्पष्ट दे रहे हैं विलंब ही अंग प्रधान विधि एक वाक्यता अवगत तत्साहित तो तो अनुपति अर्थात विनियोग विधि जो अंग प्रधान को कहा यह आकर के उसको कहेगा कि एक साथ करना है नहीं तो वो विनियोग विधि जो अंग प्रधान का साहित्य कह दिया वो बनेगा नहीं तो इसलिए आपको एक साथ करना है विलंबेन क्रियमाण पदार्थयोर इदम अन सहकृत साहित्य व्यवहार अभाव बिलंब से करेंगे तो ये इसका अंग है ऐसा निश्चय और नहीं हो पाएगा विलंबे न क्रियमाण पदार्थ पदार कर्म कर्मो इदम अन सह कृतमित साहित्य व्यवहार अभा तो गुण प्रधान और नहीं बनेंगे सच अविलंब नियते क्रमे आश्रियमाने मणे बहती अविलंब कब होगा जब क्रम नियत होगा अन्यथा ही अगर क्रम नियत नहीं होगा किम एक कर्तव्य में एतदनतर वाई प्रयोग विक्षेपापत्ति इसके बाद ये करेंगे अथवा उसके बाद इसको करेंगे ये प्रयोग में विक्षेप होगा अतः प्रयोग विधि स्व विधेय प्रयोग प्राससी सिद्ध्यर्थ नियतक्रमअपेषणतः इसलिए प्रयोग विधि स्व विधेय प्रयोग विधि क्या करेगा प्रयोग प्राशुभाव को कहेगा तो कहने के लिए प्राशुभाव सिद्धि अर्थम नियतम क्रम पदार्थ विशेषणतया विधत्य क्रम कहने से ही प्राशुभाव सिद्ध होगा प्रयोग विधि का कार्य है प्राशुभाव करवाना इसलिए वो क्रम को भी विधान करेगा वास्तविक वो क्रम को ही विधान करेगा किंतु कहीं साक्षात क्रम को कह देगा कभी पदार्थ के साथ मिला करके कहेगा इसको आगे बताएंगे अतएव तो अंगान क्रम बोध को विधि प्रयोग विधि तक्षण है अंग का क्रम को जो कहेगा उसको प्रयोग विधि कहेंगे कहीं सीधा शब्द आ जाएगा कि बेदिम वेदीन कृतवा बे, बे, बेदिम कृत्वा करो करोति बेदी अर्थात बेदी बनाते हैं तो यहाँ बेदी का अर्थ जमीन खोद करके थोड़ा चार उंगली खोद करके बनाना है स्थान बनाना वेद अर्थात गर्भ मुस्टि कु बनाना साफ करने के लिए तो वेदम कृतवा वेदीम कृत्वा करो थी वेद अर्थात पहले दर्भ मुष्टि बनाएगा उसके बाद वेदी करेगा यहाँ कृत्वा शब्द आ गया ये कृत्वा शब्द तो साक्षात क्रमो को कह दिया क्योंकि समानकर्तिक पूर्व काल तो पूर्व कालो अपर काल साक्षात क्रमो कह दिया कहीं किन्तु तो साक्षात् क्रम नहीं आएगा कह तो देंगे बसट करतु हो प्रथम भक्ष्य तो भक्ष्य होगा भक्षण होगा भक्षण में प्रथम भक्षण होगा वो किसका होगा बसट कार करने वाला का होता था। तो यहाँ कोई त्वा अनंतरम पूर्वम परह, पश्चाद, इस प्रकार के साक्षात शब्द नहीं है भक्ष्य क्रिया के साथ प्रथम विशेषण बन करके रहा है होता करेगा तो होता करे तो होता जो भक्षण होगा ये प्रथम भक्षण होगा तो अभी प्रथम और भक्षण ऐसे दो चीज विधान नहीं हो, हो, रहा दिश्टा का दिश्टा का हो रहा है प्रथम भक्षण का विधान हो रहा है कि विशिष्ट का विधान हो रहा है भक्षण रूप का पदार्थ विशिष्ट होकर के विधान हुआ कहीं अगर तुआ कह देंगे अथवा कह देंगे कि होता प्रथमम भक्षणम करोती वो तो भी विशेषण हो गया होतूर्भ तो प्रथमं भवति अथवा होता अनतरम अन्ये भक्ष्य इस प्रकार के अनंतरम शब्द आज्ञा तो साक्षात् बोधन करवा दिया यहाँ कोई विशेषण नहीं हुआ किसी का अन्ये अन्य ये अनंतरम शब्द सीधा क्रम को कह दिया जहाँ प्रथम भक्ष्य कह दिया अर्थात भक्षण क्रिया में एक विशेषण दे दिया प्रथम अर्थात तो उसका भक्षण प्रथम अर्थात तो प्रथम भक्षण करेगा बाद में अन्य लोग करेंगे यह साक्षात नहीं हुआ वास्तविक क्या ना यहाँ होता का भक्षण ही विधान हो रहा है यहाँ प्रथमत्व का विधान नहीं हो रहा है अगर विधान मानेंगे तो दो विधान हो जाएगा वाक्य भेद हो जाएगा प्रथम ही तो और गोता भक्षण को विशिष्ट कर दिया जैसे सोमे ने यजत कह दिया वो विशिष्ट विधि हुआ तो वहां अगर कहेंगे कि याग का विधान हुआ सोम का विधान हुआ वाक्यभेद हो जाएगा इसी प्रकार की यहाँ अगर आप दो विधान मान लेंगे तो वह वाक्यभेद होगा इसलिए कहते हैं विशिष्ट का विधान हुआ जहा वेदम कृत्वा बेदिम करोति वहाँ कहिए कर तो दो वाक्य ही है वेदम कृत्वा एक वाक्य हो गया और बेदिम करोति दूसरा वाक्य हो गया तो हम वाक्य भेद है ही मतलब दो वाक्य विशिष्ट अर्थात तो वहाँ प्रथमत्व विशिष्ट भक्षण का विधान हुआ यहाँ विधान भक्षण का हो रहा है अर्थात बसटकार भक्षण होगा भक्षण का, हो का विधान कि किंतु भक्षण में विशेषण दे दिए कि प्रथम भक्षण उसका होगा हो। तो का भक्षण होगा तो यहाँ भक्षण का विधान उसमें विशेषण दे दिया गया अर्थात होता का भक्षण होना है और होता का भक्षण प्रथम होना है ऐसा अगर दो वाक्य कर लेंगे तो हो होता भक्ष्यती हो भक्षणम प्रथमम सियात ऐसे दो वाक्य निकालेंगे तो वाक्य बेहतर हो जाएगी तो ऐसा नहीं करेंगे विशिष्ट का विधान इसको आगे बताएंगे ओ पूर्णम तर पूय पूर्णमेवावशिष्य ओ शाँति शांति